पेज पेज ये था ना सत्तर पर इसमें कैसा संदर्भ था कि ये अपना कौन सा मंत्र चल रहा था अभी तेरवा तेरवा चल रहा है ना ये छिरी मर क्या एक सरनामपुर का परामर्श होगा तो पूर्व में देवम परमात्मा आया था ना दूरदर्शन से किसका प्रतिपादन था परमात्मा का था। तो में, में भी से लेंगे परमात्मा लेंगे यहाँ पर संख्या आई है की ब्रह्म यज्ञ इस श्रुति के साथ इस श्रुति का एक अर्थ के लिए मतलब ब्रह्म यज्ञम देवम ईडम इस श्रुति के साथ किस श्रुति का एक अर्थ के लिए ठीक है इस करने के लिए अध्यात्म जो होगा अधिगम देवत्ता यहाँ भी ब्रह्मत्मक जीव का ही प्रतिपादन माने कल बताया था ना तो फिर क्या होगा और तम दुर्दर्शन ये पूर्ण खंड भी जीवात्मा का ही बोधक होगा और या भी वो गिर लव्या ये पूर्ण सन्दर्भ भी परशुद्ध जीवात्मा का ही वाचक होगा और ऐसा होने से गीता के साथ एकाष्ट्रता हो जाएगी ना यहाँ पे परिशुद्ध आत्मा समझते हैं मतलब प्रकृति के संबंध से गुर्मुक्त आत्मा परिशुद्ध आत्मा का क्या है प्रकृति के संबंध से तो हाँ पर शुद्ध आत्मा का ये अर्थ है अब देखो यहाँ पर तो ये पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि यहाँ पर किसका प्रतिपादन मानो ब्रह्मत्मा के आत्मा का परमात्मा का प्रतिपादन न मानू यही था ना तो न से कहना सिद्धांती कहता है ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना क्यूँकी ब्रह्म यज्ञ देव विदित यहाँ पर सिद्धांति ने ब्रह्मत्मा का आत्मा का प्रतिपादन माना था तो क्यों माना था वो उसका कहना है कि ब्रह्म यज्ञ इस मंत्र में ब्रह्मजत्व ब्रह्म है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ना ब्रह्मजतवाचान के कारण आत्मा को कारण वो क्या कहते हैं ब्रह्म यज्ञ तो उसमें ध्यान देना ब्रह्म से उत्पन्न होना ये तो क्या है ये जीव का लिंग है जीव का तो ब्रह्म यज्ञ इस मंत्र में ब्रह्मजत रूप प्रक्रम स्वपे ब्रह्मजत रूप आरम्भ में सुने गए जीव लिंग का क्या है जीव बोधक लिंग जीव लिंग का थे। जीव बोधक लिंग कैसे ध्यान देना लिंगम जा क्या बनेगा बोधक लिंग और जीव से बोधक लिंगमार्थिदी नाम सिद्ध है उत्तर संख्यान के द्वारा बोधक का लोक हो जाएगा तो जीवलिंगम का प्यार्थ है जीव बोधक लिंगम तो जीव का मतलब जीव आत्मा का बोधक लिंग जीव आत्मा का बोधक संकेत जीवात्मा की बोधक पहचान क्या है इस मंत्र में बोलो हाँ ब्रह्मजत्व ठीक है यही पहचान है कि से उत्पन्न होगा क्या तो फिर वो जीवात्मा ही उत्पन्न होता है, है की ब्रह्मज्ञ हम इस मंत्र में ब्रह्मजत्व रूप आरम्भ में सुना गया ब्रह्मजत्व रूप आरम्भ में सुना गया क्या है जीव लिंग पता है इस बिजली में आरम्भ में सुने गए जीव लिंग के बल से चरम श्रुष्ट बाद में सुने गए ब्रह्म के क्या सुना गया देव है स्वीकार देव करने पर भी देव का ब्रह्म तो मतलब ब्रह्मात्मक रूप स्वीकार करने पर भी तो ब्रह्म शब्द का ब्रह्मत्मकत्व रूप पर क्यों स्वीकार देव शब्द का देवात्मकत्व रूप से क्यों स्वीकार किया गया बोलो जिस पर हाँ मतलब जीव बोधक लिंग है से जीव बोधक है जीव पर, परमात्मा एक तो नहीं वह सकता है तो जीव बोधक लिंग के कारण वहाँ पर क्या कर लिया देव का देवात्मा देवाद। देवाद। तो वहाँ तो ठीक है ब्रह्मत्मक आत्मा का प्रतिपादन मानना है तो कि हाँ देवात्मक रूप अर्थ स्वीकार करने पर भी तम दूरदर्शन इस मंत्र में वैसे जीव बोधक लिंग का अभाव होने के कारण जैसे वहाँ पर ब्रह्मजत जीव बोधक लिंग ना वैसे तम दुर्दर्शन इस मंत्र में वैसे जीव बोधक लिंग का अभाव होने के कारण देवम इसका देवात्मक या अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता है देवम इसका देवात्मक देवम इस पद का देवात्मक यह अर्थ स्वीकार करना अनुचित है पता है सुनिए क्यूँ नहीं यहाँ पर देवात्मक अर्थ कर सकते हैं देव का क्योंकि हाँ। जीव बोधक लिंग, लिंग का अभाव इसी अरे भाई देखो जैसे ब्रह्म तो वहां पर देखना देव क्यों क्यों तो देवादर्शन इस मंत्र में वैसा जीव बोधक लिंग आपको कोई दिखाई दे रहा है बोलो दिखाई दे रहा है कोई तो वैसे जीव बोधक लिंग का अभाव होने के कारण देवम इस पद का किस मंत्र में आये हुए देवम पद का बारहवें मंत्र में आयुत्म देवम बारहवें देव पद का देवात्म को स्वीकार करना उचित नहीं है तो क्या ऐसे? फरमात्मा तो तो या, या? ना न ऐसा इति चेत न ऐसा नहीं कहना क्यूँकी क्यूँकी देवात्मा की तरह शरणा पंचमी है ना तो हेतु में पंचमी होती है ना तो क्योंकि समझ लेंगे आगे देखना एकता देव अभिप्रेत भगवता भाष्य इसी इसी को इसे इसे तो इसे ही कर, इसे ही इसे ही समझकर जान जानकर जानकर भगवान भगवान ने ने की समाप्ति में ऐसा कहा है क्या कहा है देखो गुहाम प्रविष्ट आत्मानवी तत्ना ब्रम सूत्र है गुहाम प्रविष्ट इस सूत्र में परमात्मता परमात्मा का तो तावत वाक्य अलंकार में समझना परमात्मा का तम दूरदर्शन गुडम अंतर्विष्टम इस प्रकार गुहा प्रवेश दिखाई देता है ऐसा कहा इति उक्तम देखना की तम दूरदर्शन गुडम अंतर्विष्टम इति गुहा प्रवेश हो दृश्य थे इति का अर्थ है इस प्रकार गुहा प्रवेश दिखाई देता है हृदय रूप गुहा में प्रवेश दिखाई देता है किसका परमात्मा का परमात्मा का क्या दिखाई देता है हृदय दे रूप गुहा में अनुप्रवेश दिखाई देता है तो अब देखना यहाँ पर गुहा हितम का अर्थ क्या किया था हृदय रूप गुहा में स्थित स्थितम गुहा हितम का अर्थ क्या तो किया था हृदय रूप गुहा में स्थित तो गुहाम प्रविष्ट में कहता है की हृदय रूप गुहा में स्थित और ये श्रुति में कौन सा शब्द है हृदय रूप गुहाम स्थित इस शर्त को बताने वाला है ना तो कहने का मतलब क्या है कि भाष्यकार ने भी पर जो है, का प्रतिपादक पर, तो। तो है ब्रह्मत्मा का आत्मा का प्रतिपादक नहीं है लग जाएगी बात चलिए उत्तम ऐसा कहा है तथ तथा वो और वैसा ही इस मंत्र और तथा और वैसा ही परमात्मा प्रया और वैसा ही परमात्म इस मंत्र का व्याख्यान किया और वैसे ही कैसे जैसे भाष्यकार ने परमात्म परमात्म परत्वेन परमात्म परत्वेन का क्या परमात्म बोधक है ना you. और वैसे ही इस मंत्र का परमात्म बोधकत्व या परमात्म परत्वेन व्यासार्य ने भी व्याख्यान किया परमात्मा परत्वन व्यासार ने भी व्याख्यान किया किसका अरे मंत्र इस मंत्र का और कैसे प्रकार ठीक है तो परमात्मा मतलब जीव जीवोधकिंग नहीं है ना ऐसा इसलिए परमात्मा किया हास्तकार ने और व्यासा व्याख्याकार ने बहुत उत्तम व्याख्या को लगाने के लिए गौरेष्टम इति पर इसी बारहवें मंत्र में गौरेष्टम है ना तम दुन रसम नमन पृष्ठम गुम गौरे पुराणम अब यहाँ पर कहते हैं तू किंतु गौरेप इस स्पर्य से परमात्मा का परमात्मा का गा। गा। गा। गौवर शब्दित गौवर शब्द से कही गई क्या दुर्विग्ञ परशु आत्मस्वरूप परशुद्ध आत्मस्वरूप कैसा है दुर्विज्ञ दुर्विज्ञ है। मतलब जानने में कठिन है तो दुर्विज्ञ आप परिशुद्ध का होता है कि प्रकृति के संबंध से हाँ मुक्त अर्थ प्रकृति के संबंध से रही आत्मशुद्ध मुक्ति जिसको का अर्थ हो गया परशु आत्म शरीर पर शुद्ध आत्मस्वरूप शरीर है जिसका शरीर वाला किसका शरीर है तो आत्म स्वरूप शरीरक कौन हो गया तो आत्म स्वरूप शरीर का तो किसका होगा हाँ मतलब क्या है कि आत्म-स्वरूप पर, पर आत्म-स्वरूप शरीरक परमात्मा लगाइए किंतु किन्तु गौरेष्टम इस पद के द्वारा गौवर शब्द गौवर शब्द से कहे गये दुर्भिग् पर शुद्ध आत्मस्वरूप शरीर कहा जाता है किसका आत्मा ही कहा गया रुक जाओ परशुद्ध स्वरूप शरीरक परमात्मा भी कहा गया तो से आत्मा एक मिनट सुन लो पंक्ति लगा लो गौरे पद के द्वारा गौवर शब्द से कहे गए परसुद्ध आत्मस्वरूप शरीर का तुम भी परमात्मा है ऐसा कहा गया अभी, अभी है ना या परमात्मा का परमात्मा का परशुद्ध आत्मस्वरूप शरीर का तू भी कहा गया परमात्मा का परसुद्ध आत्मस्वरूप शरीर का तू भी कहा गया जिसको कहा था ना कि परसुद्ध आत्मा अंतरियामित तू भी कह सकते हैं ना कहा गया अब परशुद्ध आत्मस्वरूप किस शब्द से कहा गया इस मंत्र में पर गोबर शब्द से, हाँ? सब सब से, से कहे तुभी कहा गया तो इसका क्या मतलब है कि यह मंत्र परमात्मा का ही प्रतिपादक है अब देखो यहाँ पर आ, अब बोलो अब क्या कहना चाहते तो ही सुनो कर्त हो पर शुद्ध आत्मस्वरूप शरीर वाला शरीर वाला तो कौन हो जाएगा वो परमात्मा।, परमात्मा तो परमात्मा में क्या रहेगा पर शरीर तत्व तो उसका जीवन अंतरियामित शरीर का तो ही ये हुआ आप ना क्या फैसले आप बोले नहीं बोलो बोलो प्रकृति बहुत हाँ प्रकृति चंद बोध एक प्रकार मतलब ही प्रत्यय के बाद में भाव में तो अप्रत्यय करते हैं ना जैसे गंधवाला का बात है ना गंधवत्तो करत गंध करते हैं कैसे करते हैं गंधव करत हो जाएगा गंधाधिकरण हो जाएगा गंध का अधिकरण गंध का अधिकरण कौन हो गई पृथ्वी गंधवत् गंधाधिकरण पृथ्वी गंधवत होगा गंधाधिकरण पृथ्वी में रहने वाला अब वैसा यहाँ विचार करते देखो विचार करके देखो कि यहाँ पर जीव शरीरक है ना हैं मतलब होगा जीव रूप शरीर वाला कौन हो जाएगा जी क्या सब क्या था अपना परसुदरूप ठीक है परसुद्ध आत्मस्वरूप स्वरूप शरीर है ना वाला और शरीर वाला कौन हो जाएगा परमात्मा परमात्मा परमात्मा में क्या रहेगा पर अच्छा परमात्मा में प्रशुद्ध आत्मस्वरूप शरीर वाला हो जाएगा परमात्मा उस परमात्मा शरीर में प्रशुद्ध रहे तो आत्मस्वरूप रहेगा पर यहाँ पर एक बात को थोड़ा ध्यान देना प्रसंग अनुसार जैसे पृथ्वीत्व और गंधवत्व ये दोनों एक होते ही अलग होते हैं थोड़ा है न गंधवत्व और पृथ्वीत्व ये दोनों अलग अलग होते हैं अब देखना पृथ्वी का लक्षण गंधवत्व होता है जब पृथ्वी का लक्षण गंधवत्व होता है तो केवल गंध क्यों नहीं कहते गंधवत्व क्यों लक्षण करते गंध क्यों लक्षण नहीं करते कहा जा सकता है ना तो में लक्षण क्यों करते हैं गंध लक्षण क्यों नहीं करते तो उसका उत्तर होता है कि मतलब ये केवल गंध लक्षण कहने से पृथ्वीनिष्ठ गंधाधिकता का बोध नहीं होता है पृथ्वीनिष्ठता का बोध हो सकता है बात है इस बारे में नहीं। नहीं। नहीं। तो फिर भी का बोध कराने के लिए क्या है वहाँ पर गंधवतम बोला जाता है अब रही बात अपनी यहाँ की तो यहाँ पर भी ध्यान ध्यान दीजिए आप की परशुद्ध आत्मस्वरूप शरीर वाला तो परमात्मा है ये बात तो सही है और पर शुद्ध आत्मस्वरूप शरीर वाले में नहीं नहीं। परसुदात्म स्वरूप शरीर वाले में क्या रहेगा परसुद परसु परसु रहे शरीर शरीरकत्व रहेगा अब कहेंगे उसमें शरीरक परमात्मा है तो उसमें क्या रहेगा रहे रहे शरीर भी रहेगा क्या रहेगा शरीर भी रहेगा तो उसका अर्थ है ऐसा समझना परशुदात्म स्वरूप शरीरकत्व जब शरीरक परमात्मा है तो शरीरकत्व किसमें रहता है परमात्मा में परमात्मा में रहता है ना तो शरीर तो क्यों रूप है नियंत्रित रूप है ना ये बात समझ में आती है ना शरीर शरीर तो क्यों रूप है नियंत्रित रूप है अब परशु आत्म स्वरूप शरीर वाला तो परमात्मा ये बात सही है तो शरीर तो परमात्मा हो गया और शरीर इतना ठीक है ना अब रही बात शरीरक से वो परमात्मा में रहने वाला नियंत्रित धर्म लिया जाए अथवा क्या लिया जाए शरीर लिया जाए शरीर लिया जाए अथवा वो धर्म लिया जाए यही बात आती है ना तो यहाँ पर जो पर, परमात्मा ना कहा है ना यहाँ पर क्या कहा गया है परमात्मा ना कहा गया है तो परमात्मा के साथ अन्य किसका होगा नियंत्रित्व का किसका होगा हमारी बात पर ध्यान देना परशुद्ध आत्म स्वरूप शरीरक है परमात्मा और परमात्मा का ऐसा है तो परशुद्ध आत्मस्वरूप शरीर का अर्थ हो जाएगा परशुद्ध आत्म स्वरूप का नियंत्रण परसुदास रूप का तो परसुदास रूप शरीरकत्व का क्या हो जाएगा परसुदास रूप का में जाएगा परमात्मा तो जब शरीर को हम किस अर्थ में लेते हैं तो सीधे परमात्मा में चला जाता है और यदि किसको लेना चाहे कि शरीरक से आत्मा का किसको लेना चाहे आत्मा को तो परमात्मा का आत्मा भी कहा गया तो वो अर्थ बनता नहीं हुआ किसान है बताते समझ में बता थी समझ में ना हाँ मतलब वो अनुभव वो अभिप्राय वो बनता नहीं है कि परमात्मा का भी परमात्मा का आत्मा भी कहा गया वो बनता नहीं है पता है समझ में इसलिए वही ले रहे हैं क्यों गौरेम इस पद के द्वारा परमात्मा का गौर शब्द से कहा गया दुर्भग्य पर आत्मस्वरूप शरीर तत्व भी कहा जाता है लग गया तो इससे भी क्या है कि मतलब आत्मा अंतरियामी तु शब्दों में परसुद्ध आत्मातर यामी तो भी कहा जाता है तो इसलिए आप ये परमात्मा का ही प्रकरण है जीवात्मा का प्रकरण नहीं, नहीं, नहीं है।, है अब रही बात जो पूर्व पक्षी कहता था एक अर्थता के लिए कि दोनों मंत्रों का भिन्न अर्थ नहीं होना चाहिए एक अर्थ होना चाहिए मतलब दोनों मंत्रों के एक अर्थ के लिए मतलब जब एक ही प्रसंग में कहे तो भिन्न अर्थ नहीं होना चाहिए तो उसके संदर्भ में बताते इंश टू विशेषा इयान टू विशेषा तू किन्तु इतना विशेष है क्या विशेष है ब्रह्म यज्ञ इस मंत्र में ब्रह्मात्मक पर शुद्ध जीव स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है ध्यान देना जीव स्वरूप तो है ही पर इसमें ब्रह्मात्मक जीव स्वरूप से तो बद्ध भी आ जाएगा ना बद्ध जीव स्वरूप भी तो ब्रह्मत्मक है तो उसमें बद्ध का प्रतिपादन नहीं है बल्कि किसका परसुद्ध का इतना ही अंतर है ब्रह्म जगह इस मंत्र में ब्रह्मात्मक पर जीव स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है और तम दूरदर्शन टू तू करना, तू तम तू तम किंतु इस मंत्र में जीव शरीर परमात्मा स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है पता है तो ब्रह्म एक में क्या ब्रह्मत्मक पर शुद्ध जीव स्वरूप का प्रतिपादन और दूसरे में क्या है कि जीव शरीर परमात्मा स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है तो दोनों का संबद्ध अर्थ हो गया की नहीं हो गया दोनों संबंधित अर्थ का कठन करते है नीव शरीर जीव शरीरक हो गया ब्रह्मात्मक जीव स्वरूप का प्रतिपादन किया जाए सुनो hmm. जब ब्रह्मात्मक जीव स्वरूप का प्रतिपादन किया जाए तो विशेषणत्व ब्रह्मात्मकत्व तो का भी प्रतिपादन हो गया hmm. नहीं समझे ब्रह्मात्मक जीव स्वरूप कहा जाए तो विशेष क्या है बोलोत्मक <LED> ब्रह्मात्मक जीव स्वरूप तो विशेष क्या है विशेषण क्या है इसमें बोलो विशेष जीव हाँ विशेष जीव स्वरूप है विशेषण क्या है तो ब्रह्मात्मक परीव स्वरूप का जब प्रतिपादन किया जाता है तो यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मात्मकत्व का भी प्रतिपादन हो गया विशेषण रूप से और जीव स्वरूप का विशेष रूप से प्रतिपादन हुआ और जब जीव शरीर परमात्मा का प्रतिपादन किया जाए किसका ये ऐसा समझो संक्षेप में दोनों प्रतिपादनों में शरीर शरीरी बहुत आ गया ना हम एक में विशेषण रूप से लिया परमात्मा में विशेष रूप से लिया है हाँ इसमें अंतर आता है ये सुनो नहीं होगा नहीं सुनो तो एक मतलब यह है कि दोनों अर्थ संबंधित है दोनों अर्थ कैसे है मतलब विरुद्ध अर्थ नहीं, नहीं है दोनों संबंधित अर्थ हैं यही अर्थ होगा अब इसे सुनो यहाँ पर जब ब्रह्मात्मक जीव आत्मा कहा जाता है ना ब्रह्मात्मक क्या कहा जाता है आत्मा तो आत्मा तो यहाँ पर क्या हो गया आपका विशेष हो गया और ब्रह्म वहाँ विशेषण हो जाता है ब्रह्म क्या हो जाता है, हो का है। हाँ होता दोनों का है ब्रह्मात्मक आत्मा का प्रतिपादन में ब्रह्म का विशेषण प्रतिपादन होता है और जीव शरीरक परमात्मा के प्रतिपादन में जीव का विशेषण प्रतिपादन होता है तो दोनों जगह दोनों का प्रतिपादन है ऐसा समझेंगे किन्तु इतना विशेष है कितना कि ब्रह्म यज्ञ इस मंत्र में ब्रह्मात्मा प्रशुद्ध जीव स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है तू किंतु तम दुर्दर्शन इस मंत्र में जीव शरीरक परमात्मा स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है इसलिए उन दोनों के एक अर्थ की हानि नहीं है अकार है ना एक अर्थ का अर्थ होगा एक अर्थ वाले एक अर्थ वाले और फिर आई का एक अर्थ का क्या अर्थ होगा एक अर्थ इसलिए उन दोनों की एक अर्थ की हानि दे नहीं है हम्म आप ये समझे की दोनों जगह दोनों में प्रतिपादन है एक जगह क्या कि ब्रह्म का विशेषण तीन प्रतिपादन है एक जगह विशेष तीन प्रतिपादन है और दोनों जगह प्रतिपादन है जीव का है दोनों जगह प्रतिपादन ब्रह्म का है दोनों जगह जीव का प्रतिपादन दोनों जगह ब्रह्म का प्रतिपादन पर ये तो है कि एक जगह विशेषण एक जगह विशेषत्व तो है, तो दोनों जगह दोनों का प्रतिपादन चलिए अब देखो ये चतुर्दश मे तत्व बेच नहीं कुछ बोलना, बोलना। तो जीवनी। तो प्रतिपादन ने तो क्या कहा सिद्धांति ने बताया ने भी परमात्मा का प्रतिपादन माना है। अब इस पर के द्वारा क्या कहा गया है इस पर शुद्ध आत्मस्वरूप शरीर परमात्मा कहा गया है हो गया। अब कहते तो भेजा विशेषा क्या ऐसी भेदा किन्ना भेद तो मान ही रहा है विशेषा का क्या होता है भेदा कितना भेद तो खुद के रहा है इतना भेद तो कही रहे इतना भेद है किन-किन तो इतना भी है, इतना है। तो एक जगह क्या है की ब्रह्मात्मा पर का तो दूसरे में क्या है जीवन परमात्मा का प्रतिपादन तो भेद कहते हैं भेद होने पर भी दोनों असम्भव अर्थ नहीं तो यहाँ ये लिखनी चाहिए नीन तय अनिकार तो भी हानि ये हो तो क्योंकि अनिकारि हानि नहीं है एक तत्व नहीं हान पाएगा ना ये आप मतलब यह है कि इसका मतलब है कि समान की हानि नहीं, नहीं, नहीं है समान अर्थ नहीं होगी एक जगह जीव एक जगह परमात्मा तब तो असमान हो जाएगा जब शरीर देना जो व्यक्ति शरीर शरीरी भाव नहीं मानता है परमात्मा का उत्पादन तो, जीवे जीवे तो क्या होता है समान और सम्भवता में अंतर एक असम्भता नहीं है पर समान नहीं है नहीं एक आते भी नहीं है है, क्योंकि जीवात्मा नहीं नहीं ये है है से आप उसने कुछ मत्वा ऐसा आचार्य यम ने कहा था ना मत्वा अध्यात्म देवमत्वा देवमत्वा आत्मज्ञान रूप साधन से मतलब परमात्मा का साक्षात्कार करके या परमात्मा की उपासना करके परमात्मा की उपासना किसके न होती है आत्मज्ञान के तभी था नध्यात्म योगाधिगमन मतलब आत्मज्ञान रूप साधन से परमात्मा की उपासना करके। कर करके उपासना करके परमात्मा की उपासना करके धीर व्यक्ति हर शोक को छोड़ देता है तो हर शोक को छोड़ देता है क्या करके परमात्मा का तो मत पाके द्वारा क्या कही गई उपासना इस प्रकार सामान्य रूप से निर्दिष्ट निर्दिष्ट करके कथित प्रोक्त इस प्रकार सामान्य रूप से निर्दिष्ट उपाय उपासना को उपाय क्या होगी परमात्मा उपासना और देवम इस प्रकार ध्यान देना उपासना का सामान्य रूप से निर्दिष्ट है ना वहां परमत्वा से विशेष रूप से तो नहीं बोला गया विशेष क्या है और देवम इस प्रकार सामान्य रूप से निर्दिष्ट क्या है आपका उपयोग परमात्मा को और अध्यात्म योगाधिगमन मतलब आत्मज्ञान रूप साधन से है ना इस प्रकार सामान्य रूप से निर्दिष्ट उपेता प्रत्येगात्मा को हर शोक थी हर शोक को छोड़ने वाला कौन है जीवात्मा mm. है ना और आत्मज्ञान रूप साधन से आत्मज्ञान तो आत्मा ही तो उपेता है ना mm. अध्यात्म योगा इस प्रकार सामान्य रूप से निर्दिष्ट उपेता प्रत्येगात्मा को ठीक से समझने के लिए पुनः प्रश्न करता है कौन नहीं है, नहीं है नहीं है। तो तीनों को जब सामान्य रूप से तीनों कहे गए हैं उनको विशेष रूप से जानने के लिए प्रश्न किया गया है न्यत्रा धर्माद, क्रितार, क्रितार, न्यत्रास्माद, न्यत्रास्माद, अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र अन्य धर्मादर्मादूताच यदाधर्मा अन्यत्र अधर्माद, अन्यत्र क्रता अन्यत्र अन्य अधर्मा अन्य अस्मा अन्य भूता अन्यत्र, तदव अन्यत्र, अधर्मा अचे समझी आइए यश्यसी तद्वद एक छूट गया है ना, दो नश्यसी त एक छूटा है उसका अन्य बाद में बताएंगे भी कैसा अन्य अन्य हुआ धर्म अन्य अधर्मा अन्यत्र अस्मत्ता अन्यत्र अन्यत्र भव्यात भूतात्व्यात्र फिर तद अन्य हो जाएगा शब्दार्थ लगाइए धर्माद अन्यत्र धर्म से अन्य धर्म से अधर्मा अन्यत्र और अधर्म से अन। अन्य अन्य जिस उपाय को से मतलब जानते हो नष्केता कहता है कि आ कि तुम धर्म से अन्यत्र भिन्न कि तुम धर्म से भिन्न और अधर्म से भिन्न यथकर्थ है कि जिस उपाय को धर्म से भिन्न और अधर्म से भिन्न जिस उपाय को जानते हो तदव उसे कहिए और देखना अस्मात्ता कृता अस्मात् अर्थ है इस कृता कृता कृत क्रित कर्थ है जो किया जाए मतलब कार्य तो से क्या हो गया कार्य और अकृत से उससे भिन्न जो ना किया जाए मतलब कारण कृतकर्ष हुआ कार्य अकृत हुआ कारण अस्मात्ता कृत अन्यत्र कार्य और कारण से अन्यत्र से भिन्न इस कार्य और कारण से भिन्न क्या भूतात् भूतात्थ है भूतकाल में विद्यमान पदार्थों से और भव्यात कर भविष्य काल में होने वाले पदार्थों से और फिर आये हुए चाकर्थ है चार से लेना वर्तमान काल के पदार्थों से अन्यत्र करते भिन्न अन्यत्र क्या है? और फिर जोड़ लेना भिन्न जिसे जानते हो तद उसे कहिए उसे हाँ। तीनों कालो में विद्यमान पदार्थों से भिन्न जिसे हाँ। तुम जानते हो उसे कहिए तो फिर तीनों का अभी बता रहे हैं ना व्याख्या करेंगे अन्य, हाँ अन्य प्रकार तो अन्य किया है एक वैदिक प्रयोग है ऐसा अन्य अन्यत्र हाँ, कार्य और कारण से भिन्न तथा तीनों कालो में विद्यमान भूतात्थ भूत काल में विद्यमान भव्याधकार भविष्य काल में विद्यमान और वर्तमान काल में विद्यमान पदार्थ से अन्यत्र भिन्न जिसे जानते हो तदवत उसे कहिए अब व्याख्या में पूछना बता रहा हूँ अब देखना की धर्म से भिन्न और धर्म से भिन्न जिस उपाय को जानते हो उसे कहिए देखना परमात्मा प्राप्ति का उपाय धर्म से भिन्न है और अधर्म से भिन्न है धर्म और धर्म तो दोनों से परमात्मा को नहीं पा सकते धर्म क्या है कि यज्ञ तप दान यज्ञ तप दान ये सब पूर्ण कर्म क्या है आपके धर्म है तो इनसे परमात्मा मिल जाएगा क्या तो ये स्वर्ग आदि अवीष्ट फल के साधन है यज्ञ दान क्या है स्वर्ग आदि अवीष्ट फल के स्वर्ग आदि फल इनसे मिलता है तो स्वर्ग की प्राप्ति का की प्राप्ति का उपाय है यज्ञादी धर्म तो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है क्या यज्ञ आदि बोला धर्म से अन्य है और अधर्म से अन्य है अधर्म क्या है की चोरी हिंसा सूरापान आदि क्या है आपका चोरी हिंसा सूरापान मिथ्या भाषण ये सब क्या है आपका अधर्म है अधर्म से क्या प्राप्त होता है दुख प्राप्त होता है नरक प्राप्त होता है तो ये दुख और नरक की प्राप्ति का उपाय है परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है क्या नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय से विलक्षण है तो धर्म कि धर्म धर्म से भिन्न अधर्मात् और अधर्म से भिन्न यो तुम जानते हो उसे कहिए तो इसके द्वारा क्या है की नचकेता परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पूछ रहा है परमात्म प्राप्ति का क्या पूछ रहा है उपाए। तो उपाय पूछ रहा है और लोक प्रसिद्ध उपाय तो धर्म धर्म ही है ना तो लोक प्रसिद्ध उपाय से विलक्षण उपाय धर्म धर्म से विलक्षण उपाय पूछ रहा है अब यह न था की अस्म कृत के साथ अन्यत्र कार्य और उससे भिन्न अकृत कर हुआ कारण की कार्य कारण से भिन्न कार्य कारण से भिन्न लोक प्रसिद्ध कार्य घटपट है घट क्या है आपका कार्य है मिट्टी उसकी कारण है और पट कार्य है उसका कारण क्या है है कि उसका ना ये तो ये, ये, क्या हुआ? है। तो ये का जो परमात्मा है वो लोक कार्य और कार्य रूप है क्या लोक कार्य तो नहीं है नहीं। और लोक कारण है क्या लोक कारण भी नहीं है इसलिए कहते है कि इस कार्य और अन्य अस्मा के साथ इस कार्य और कारण से भिन्न परमात्मा स्वरूप है कार्य और कारण से भिन्न परमात्मा स्वरूप है लग गया तो से भिन्न कौन है परमात्मा स्वरूप मतलब उपे पहले क्या था धर्म से भिन्न और धर्म से भिन्न जिस उपाय को जानते हो उसे कहिए। अब उपे का स्वरूप कहा जाता है कि कार्य और कारण से भिन्न जो उपे है उसे कही कार्यो कारण से भिन्न जो उपेय उपेय परमात्मा दोनों से भिन्न है चलिए और देखना यहाँ पर ये परमात्मा जो है तीनों कालों में रहने वाला है हैं तीनों कालों में तो so, भूत काल में रहने वाले पदार्थ से विलक्षण हुआ परमात्मा की नहीं हुआ नहीं. जो भूत काल में वस्तु थी नहीं वो। तो कोई वो आगे रह सकती है क्या नहीं तो भूत काल में रहने वाली वस्तुओं से विलक्षण है परमात्मा और भविष्य काल में होने वाली वस्तुओं से भी विलक्षण है भविष्य काल में होने वाली वस्तु अभी नहीं तो उससे भी लक्षण परमात्मा हो गया और वर्तमान काल में होने वाली वस्तु से भी वो विलक्षण है क्योंकि तो ना ना वो अतीत में में थी भविष्य ऐसा ये मतलब की भूत काल में विद्यमान पदार्थ से भविष्यत काल में होने वाले पदार्थ से और वर्तमान काल के पदार्थों से अन्यत्र भिन्न जिस उपय को जानते हो उसे कहिए उसे कहिए तो इस प्रकार जो है किसका स्वरूप पूछा गया उपय का पूछा उपय का स्वरूप पूछा गया देखना व्याख्या में नीचे की ओर आई अन्य तस्मात के साथ मिला इस प्रकार कार्य कारण से विलक्षण अन्य का क्या कार्य कारण से विलक्षण और जो काल परिच्छेद वाली वस्तु समझते हैं, एक काल में रहे दूसरे काल में ना रहे वो कैसी होती काल परिच्छेद पर वाली वस्तु, वस्तु। तो इससे विलक्षण उपयोग को जानने के लिए प्रश्न किया जा रहा है तो यदि कोई कहे इसके द्वारा प्रश्न में अन्य धर्म अन्य धर्म के द्वारा प्रश्न हुआ उपाय संबंधी और बाद में प्रश्न हुआ उपेय संबंधी तो उपेता संबंधी प्रश्न क्यों नहीं हुआ उपेता मतलब प्राप्त करने वाला बात है समझ में जी। ऐसी शंका उचित नहीं है क्यों क्योंकि देखें मिला आपको उपय स्वरूप के अंतर्गत उपे, उपेता का स्वरूप दिया है उपय स्वरूप के अंतर्गत क्या है उपेता का स्वरूप कैसे सुनू एक मिनट जीवात्मा सकल बंदनों से मुक्त होकर जीवात्मा सकल बंधनों से मुक्त होकर अपात जीवात्मा सकल बंधनों से मुक्त होकर आविर्भूत हुए अपातम गुणास्तक से विशिष्ट होकर के ब्रह्मानुभव करता है ब्रह्मानुभव विमुक्त है ना उसका था। था। तो सुनिए तो जो ब्रह्म में प्राप्त है ना वो कैसा ब्रह्म प्राप्त है आविर्भूत हुए गुणास्तक से विशिष्ट आत्मस्वरूप ब्रह्म करेगा या ब्रह्म को प्राप्त करेगा ये आत्म तो अपना है हमेशा तीनों कालों में अपना आत्मस्वरूप रहने वाला है पर और गुणास्तक से विशिष्ट भी आत्मस्वरूप हमेशा रहने वाला है पर आविर्भूत हुए गुणास्तक से विशिष्ट आत्मस्वरूप बद्धावस्था में रहता है तो आविर्भूत हुए गुणास्तक से विशिष्ट आत्मस्वरूप आपका उपेता है या उपेय है मतलब प्राप्त है या प्राप्त है आविर्भूत गुणास्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप उपेता है ये उपेता है या तो उपेय है मतलब नहीं ये प्राप्त है तो अभी है वो नहीं है नहीं। तो प्राप्त कोठी में गया कि नहीं गया नहीं। वो स्वरूप भी तो साधक के द्वारा प्राप्त तो है पता ही सुन गई अभी रूपये गुणास्तक और क्या साधक के द्वारा प्राप्त है या वो भी उपेय कोठी में गया ना तो कहते है ऐसी शंका उचित नहीं है क्योंकि उपय स्वरूप के अंतर्गत उपेता का स्वरूप भी है इसलिए उपे संबंधी प्रश्न से उपेता का भी प्रश्न हो गया लग गया तो वो भी प्राप्त है ना साधक मुक्तावस्था में कौन उपेता हो गए उपेता जीवात्मा हो गया वो में उपेता तो के है। नहीं प्रश्न ये है कि एक मिनट उपेता का प्रश्न क्यों नहीं किया गया उपेता का परमात्मा को प्राप्त करने वाला परमात्मा को तो परमात्मा कौन वो तो वही करेगा ना कौन आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट होकर नहीं समझे परमात्मा अपन वो कौन करेगा गुणास्तक से विशिष्ट आत्मा ही तो प्राप्त करेगा लेकिन उपेता अभी के, जो उपेता वो भी किस कोटि में है वो उपे, उपे, उपे ही उपेय ही है ना वो उपेता भी तो उपय बना हुआ है नहीं समझे आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मा ही ब्रह्मांुभ करेगी तो जो ब्रह्मां करेगी कौन करेगी आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मा अच्छा ठीक है तो ब्रह्मां वो के कारण के कारण वो क्या है आपका मोक्ष प्राप्त करने के कारण वो उपेता है लेकिन अभी वो है उस रूप में नहीं है, नहीं। तो अभी किस रूप में है वो किस कोटि में है अभी वो उपे। किस श्रेणी में है वो उपेय में उपे तो, तो उपेता अभी उपय के अंतर्गत चला गया इसलिए अलग से उसका प्रश्न नहीं हुआ वो भी उपय कोटी में चला गया क्योंकि अब लगाइए क्योंकि आविर भूत गुणास्तक से विशिष्ट होकर आत्मा के द्वारा ब्रह्मांड भो करना ही मोक्ष है पंक्ति लगाना Mediator, फैक फैक फैक फैक फैक फैक क्योंकि एक एक ये चार लाइन होने क्योंकि उपय रूप के अंतर्गत उपेता का रूप भी है इसलिए उपय संबंधी प्रश्न से उपेता का भी प्रश्न हो गया साधक मुक्तावस्था में जिस रूप से विद्यमान होकर उपयोग अनुभव करता है मुक्तावस्था में जिस रूप से विद्यमान होकर आविर्भूत गुणा से विशिष्ट रूप से विद्यमान होकर उपयोग का अनुभव करता है वह उपेता का स्वरूप है वह उपेता का रूप अच्छा तो अब इस प्रकार नचकेता उपाय उपेय और उपेता इन तीनों को जानने की इच्छा व्यक्त करता है मुख्य मुख्य तो परमात्मा ही है लेकिन जो उपेता है वो भी अभी उपय कोटी में ही है क्योंकि उसको भी प्राप्त करना है हाँ अब बोलो जो हो, अब सकते ने तो सकते हो। तो के बारे में प्रश्न करना है ना तो उस समय तो उपयता ही है उपेय नहीं है ना वो व्यक्ति वो तो, तो मुक्ता स्वरूप को बोल रहा है परमात्मा को प्रश्न करता तो उपेय से तो के बारे में कर रहा है नहीं नहीं एक मिनट तो क्या है पहले बोला नीतो को सामान्य रूप से निर्दिष्ट क्या उपाय सामान्य रूप से निर्दिष्ट क्या है उपाय उपासना उसको विशेष रूप से जानने के लिए कह रहा है सामान्य रूप से निर्दिष्ट होता अपना विशेष रूप से जानने के लिए क्या कहता अन्य धर्म mm. और देखना सामान्य रूप से कैसे ज्ञात है देव कैसे ज्ञात है और योगा योगिगम इस प्रकार सामान्य रूप से निर्दिष्ट क्या है तो तीनों को जानने के लिए कर रहा है और निकात आ गया ना लेकिन व्याख्यान से तो धर्म धर्म विलक्षण जिसको जानते तो उसे कही उपये को पूछा गया अरे उपाय को पूछा गया और फिर क्या है की मतलब कार्य कारण से, से भिन्न और तीनों कालों में विद्वान पदार्थों से भिन्न होते तो कोई प्रकार तो उपयोग को पूछा जा रहा है किसको पूछा जा रहा है तो उपेता को क्यों नहीं पूछा गया तो अवर्णिका तीनों को माना गया तो व्याख्यांको उपेषा नहीं आया तो कहते हैं की जो उपेता है वो भी उपेरी कोठी में है अभी किस कोठी में क्योंकि वो भी उपासना करते हैं, वो स्वरूप भी प्राप्त है लेकिन उप्रेता है ना एक मिनट एक मिनट ऐसा सुनो सुनोता का मतलब होता है जो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करता है ये तो परमात्मा वो प्राप्त करना चाहता है वो क्या हो गया अभी तो जो आत्मा अभी है जो आत्मा उपासना करती है साधना साधना काल में जो आत्मा विद्यमान है वही मुक्ता विद्यमान आत्मा तो वही है आत्मा तो वही है जो आत्मा विद्यमान है वही मुक्तावस्था विद्यमान है जो अभिबंधन का अनुभव करती है जो सांसारिक का अनुभव करती है आत्मा वही बाद में क्या है ब्रह्मांड मुक्त का करती है आत्मा तो वही है तो आत्मा है आत्मा क्या है उसका सुनो उपेता कौन आत्मा तो जो आत्मा उपेता है अभी वही तो बाद में रहेगी आत्मा तो नहीं बदल जाएगी अच्छा बात यह है तीनों का जिज्ञासा तीनों का प्रश्न माना गया लेकिन मंत्र में तो तीन अलग अलग नहीं करेंगे तो कोई शंका करे तो वैसा समझो तो यहाँ पर यह बताइए ब्रह्मांड वो कौन करेगा कैसी थोड़ा सा जो आत्मा अभी यही मुक्ता यही गुणास्तक ऐसी विशिष्ट होकर परमात्मा करेगी आत्मा वही है आत्मा तो वही है वही, वही आविर्भुद गुणास्तक ऐसी विशिष्ट होकर अनुभव करेगी परमात्मा का। तो तो तो जो आज जिस रूप में परमात्मा का अनुभव करेगी आत्मा उस रूप में अभी है क्या नहीं आत्मा वही है पर आविर्भूत विशिष्ट अभी है क्या नहीं है ना तो आविर्भुद गुणास्तक विशिष्ट आत्मा अभी किस कोटि में है प्राप्त कोटि में है ना तो तो तो हुआ हुआ अच्छा नहीं नहीं के लिए वो में है ना वही करके वही जब बन जाएगा वो वही क्यों ना तो उपाय करेगा ना उसके लिए कोई उपाय होगा अब जो अच्छा ये बताइए फिर वो कौन करेगा उस समय अच्छा कैसा उपे उपेता हो जाएगा हाँ, उपेता है ना तो उपेय उपे तो उपे, जैसे अभी यहाँ उपेता बदा कोटी को लेकर कर रहे है न उसको उपे अभी अब बो अवस्था में देखकर हम उपेय कर आ, उपे रहे, रहे उसको मान रहे हैं मुक्ता आत्मा को उपेय मान रहे है ना दुछ दुछ उपेय मान रहे हैं तो है तो वो जो उपेय है ना वो उपेता बनेगा ही नहीं हम बद्ध के दृष्टि से देख रहे हैं तो, नहीं इसको जीव को देखते समय भी बद्ध दृष्टि से देखना पड़ेगा परमात्मा को भी तो उपेय से ही दोनों का कथन हो जाएगा उपेता का कथन नहीं होगा उपेय का ही कथन होगा ये बताइए प्रश्न कर रहा है वो पर उपाचारूप से नहीं कर रहा नहीं नहीं ध्यान देना उपेता जो है ना उपेता ये ये बताइए कि ब्रह्मांड वो करेगा कौन जो ब्रह्मांड वो करेगा ना वह उपेता का तो उपेता क्या होता है प्राप्त करने वाला देखो उपाय उपे प्राप्त तो, तो वो करेगा बद्र जीवन सुख दो पहले सुन लो सुन लो वो अवस्था को प्राप्त करेगा सुन लो एक क्या है आपका उपाय और आपका उपाय करने वाला <coughs> प्राप्त, कर, प्राप्त होगी जो चीजता उपाय उपयोग उपेता उपाय उपे है। उपेता, उपाय किसी को इन शब्दों में कह सकते हैं कि प्राप्ता का चलिए और आप ये बात को ध्यान देना ये ये परम ज्योति ज्योतिष्पद्य आया था ना कि या आत्मा क्या है कि परम ज्योति उस सम्पद ऐसी मतलब त्रिपाधि परम ब्रह्म को प्राप्त करके अब इस स्वयं रूपेण अभिस्पद से फिर क्या होगा अब आत्मपद से युक्त होता है माता जी बोलिए तो श्रीर्वादी में परम ब्रह्म को पाकर के वो कैसा होता है हो गर गर को है।, तो हो है। परम ब्रह्म को पाकर पा तो अब आविर्भूत गुणास्टर ऐसी विशिष्ट हो गया अब वो हमेशा क्या करता रहेगा ब्रह्मांडी करता रहेगा ब्रह्मांड वो हमेशा कौन करता रहेगाष्ट ऐसी तो हमेशा ब्रह्मांड वो करेगा तो वो कौन करेगा वो तो, तो ब्रह्मांड वो करने वाला कौन हुआ आदिभुत गुणास्तक से विशिष्ट में वो यही तो प्राप्त होगा ना बाद में ब्रह्म को हमेशा प्राप्त करता रहेगा हमेशा वो प्राप्त करना और अनुभव करना ही तो है वो हमेशा करता रहेगा यही वाला करने वाला या नहीं वाला हर चीज के एक कंडीशन में कहनी चाहिए ना यहाँ एक तरीके तारिक से देख लिया वहाँ जाके उस समय मुक्त होने पर वो उपये दो ये सब समझने परसों भी, भी, भी, तो भी, पर भी, भी है तब तो फिर उपये नहीं है तब नब से उसका जानकर वो कर